पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र अट्ठाईस चौथा चौथा पाद ओम का मात्रा रहित विराम शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति जब ऊपर युक्त ओम का ध्यान भी अपने अंतिम परिपक्व अवस्था में सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाए तब कारण शरीर से परे शुद्ध आत्मा की कारण जगत से परे शुद्ध परमात्मा के स्वरूप में अवस्थिति होती है यह असम प्रज्ञात समाधि है जिसकी प्राप्ति का साधन सूत्र तेईस में ईश्वर प्रणिधान बतलाया था यहाँ पहुँचकर समस्त व्यवधान उपाधियाँ तथा उपास्य उपासक भाव समाप्त हो जाता है यही स्वरूपावस्थिति आत्मस्थिति परमात्म प्राप्ति अर्थात मात्र का अंतिम ध्येय है अमात्रुर्थो व्यवहार्य प्रपंचोप शिवोदत एव ओंकार आत्मैव स विसत्यात्मनात्मनम य एवं, विसत्यात एवं वेद मांडव्योपनिषद अमात्र जिसकी कोई मात्रा नहीं वह ओंकार चौथे पद वाला है जो व्यवहार में नहीं आता जहाँ प्रपंच का झगड़ा नहीं जो शिव अद्वैत है इस प्रकार ओम आत्मा ही है वह जो इसको जानता है वह आत्मा से आत्मा में प्रवेश करता है भरो, भरो हर भर से टली बलाय जैसे थे तैसे भये अब कुछ कहो न जाए जब मैं था तब तू न था तू पायो मैं न नाय प्रेम गली अति सा करी तामें समाए। न समायदग्रे श्याम्य हम तम तम बाघाश्याअम सुष्टे सत्या ऋग्वेद हे प्रकाश मय परमात्मन यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए तो तेरा आशीर्वाद सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प संसार में सत हो जाए हिरण्य पात्रेण सत्य हितम मुखम तत्व पूषन्न पावृणु सत्य धर्मांस उपनिषद सुनहरी पात्र अत्यंत लुभाने वाले और आकर्षक त्रिगुणात्मक तीनों शरीर और त्रिगुणात्मक तीनों जगत ये सत्य का मुख शुद्ध परमात्म तत्व ढका हुआ है उसे हे पूषण आदित्य अर्थात कारण जगत के अधिष्ठाता ईश्वर हटा दें। सत्य धर्म शुद्ध परमात्म तत्व को देखने के लिए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का वर्णन ओम की व्याख्या में तीनों शरीरों का संकेत मात्र ही वर्णन किया गया था यहाँ उनका स्पष्टीकरण किए देते हैं स्थूल शरीर रज रजवीर से उत्पन्न होने वाला अन्न से बढ़ने वाला पांचों भूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ स्थूल शरीर है जागृत जब तमोगुण रजोगुण से दबा हुआ होता है तब जागृत अवस्था में सारे कार्य स्थूल जगत में इसी स्थूल शरीर द्वारा किए जाते हैं इसी शरीर का जन्म मरण और इसी में जरा बुढ़ापा रोगादि व्याधियां होती हैं सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञानेंद्रियां, शक्ति मात्र नासिका रसना चक्षु श्रोत्र और त्वचा और पाँच कर्मेंद्रियाँ शक्तिमात्र हस्त पाद वाणी गुदा उपस्थ ग्यारहवा वन जिसके द्वारा ये शक्तियां काम करती हैं तथा जिसमें संकल्प विकल्प होते हैं पाँच सूक्ष्मभूत अथवा प्राण और अहंकार अहमता पैदा करने वाली शक्ति बुद्धि चित्त सहित निर्णय करने वाली तथा भावों और संस्कारों को रखने वाली शक्ति यह अठारह शक्तियों का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है स्वप्न जब बाहर के कार्यों से स्थूल शरीर थक जाता है तब तमोगुण रजोगुण को दबाकर स्थूल शरीर को स्थूल जगत में कार्य करने में असमर्श कर देता है किंतु तमोगुण से दबा हुआ सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था की स्मृति के कल्पित विषयों में कार्य करना आरंभ करता है वह स्वप्न कहलाता है